कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11 वें संधि के 8 में अध्याय में वर्णित पिंगला गीत जिहां दत्तात्रेय जी दत्तत रेजी ने पिंगला नामक वेश्या से भी बहुत कुछ सीखा। आपने सुना कि पिंगला एक दिन अपने ग्राहकों का इंतजार करते-करते बहुत थक गई और रात का तीसरा पहर बीत गया तब भी उसे कोई ग्राहक ना मिला, तो वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो गई और उस निराशा से उसे बहुत ही ज़्यादा कष्ट हुआ, उसके अंदर समस्त आसक्ति टूट गई और उसके अंदर वैराग्य आ गया, और विरक्त हो करके उसने भगवान के महत्व को समझा, वो समझ गई कि जितना इंतजार मैंने ये दुनियावी जो इंसान अगर उतना ही इंतजार अगर मैं भगवान का करती अगर उतना ही समर्पण मेरा भगवान के प्रति होता अगर उतनी ही उत्कंठा उतनी ही बेचैनी उतनी ही आरती यदि भगवान के प्रति होती तो मुझे भगवत प्राप्ति हो जाती भगवान मुझे अंगीकार कर लेते लेकिन मैंने सुख और धन इसकी अपेक्षा की यह दुनियावी इंसानों से अस्तित्वहीन है एक तरीके से। खुद काल के गाल में बैठे हुए हैं। ये भला किसी की क्या रक्षा कर पाएंगे? और पिंगला जी ने अपने शरीर को भी समझा कि ये शरीर एक घर है जिसमें हड्डियों के तेढ़े तीरचे बांस और खंभे लगे हैं, चमड़ा है, रों हैं, नाखून हैं। इसमें नौ दरवाजे हैं जिनसे मल और ऐसे स्थूल शरीर को मैं प्रिय समझ रही थी इनका सेवन कर रही थी पिंगला जी सोच रही हैं बहुत ज्यादा उनको पस्तावा हो रहा है और अब अगले श्लोक में यानी कि 36वें श्लोक में कह रही हैं कि यत प्रियंते द्व्य कामा ये कामदा न रहा आद्यंतवंतो भारयाया देवावा कालविद्रुता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 वाह, देखिए कितनी बड़ी अनुभूति हो रही है पिंगला जी को, हम्म, जिसके अंदर भगवद अनुभूति पैदा हो जाए, वो आदरणीय होता है, वो सम्मानीय होता है, वो माननीय होता है, वस्तुतः वही माननीय होता है, उसी का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसका पेशा जो कुछ भी रहा हो, चाहे उसका इतिहास कुछ � जो वर्तमान अगर इतना सुंदर है जहां वो भगवान की अनुभूतियों से भर गई हैं तो वो आदर की पात्र हैं और यहां पर यही हो रहा है पिंगला जी के साथ पिंगला सोच रही है कि जगत का विषय भोग इसको तो मैंने बहुत भोगा लेकिन आज की तारीख में भी मैं दुखी हूँ इन भोगों ने मुझे स्थाई सुख नहीं दिया जो सुख मुझे दिखा कि वही सुख मिल रहा है, वस्तुतः वो सुख नहीं था, वो तो एक तरीके से आग में ईंधन डालने वाला जैसा था। देखिए मन जो है ना हमारा, वो इंद्रियों का राजा है, और इंद्रियां जो कुछ भोग करते हैं, वो मन के संयोग के साथ करते हैं। आंखें देखती ही अगर किसी चीज़ को, पूरी तरह से � तो भी उस रूप को हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। रूप मन के संयोग से ही ग्रहण होता है। ध्वनि, आवाज मन के संयोग से ही ग्रहण होती है। कोई बात जिसमें हमारा मन लगा तो हम घंटों बातें करते चले जाते हैं क्योंकि मन लग रहा है। अब मन नहीं लगा तो चाहे कोई कितना भी बोले नींद आ जाती है यहाँ-वहाँ मन कोई पूछ ले क्या सुना आपने तो उत्तर होगा हमें नहीं पता हमने क्या सुना कान सुन रहे थे लेकिन मन वहाँ नहीं था तो मन को ही धिक्कार रही है मानो कि हे मन तुम इंद्रियों को लेकर के विषय भोग कराते हो इंद्रियों के साथ मिल करके तुम दुनियावी विषय भोग कराते हो तुम्हारी आदत कितनी गलत है ना जन्म-जन्म के कितने गलत संस्कार तुम्हारे अंदर छपे हुए हैं? कितने ही जन्मों से तुमने सिर्फ विषय भोग किया है, आँखों से भौतिक रूप को देखा, कानों से भौतिक शब्द का रस किया, नाक से भौतिक सुगंध को सुना, जुबान से भौतिक खाने को खाया और आज तक संतुष्ट नहीं हुए। आज तक नहीं कह सकते कि इतना अच्छा लगा इतना अच्छा लगा कि ऐसा कभी लगा ही नहीं है ना उससे भी कहीं कुछ और अच्छा ढूंढा कभी ऐसी कोई चीज मिली क्या जिसे पा करके और फिर समस्त चाहना और पाना ये समाप्त हो जाए ऐसा कुछ मिला इन आंखों ने कितना भोगा है रूप को इन कानों ने कितना सुना है कई तरह के गीतों को वाणियों कहीं कुछ ऐसा मिला जिसे सुनने के बाद लगा ओह सुनने की जो प्यास थी मेरे कानों की वो अब कहीं जा कर त्रिप्त हुई ये कितनी मीठी चीज मैंने सुन ली बहुत एक लोग ऐसा संयोग नहीं पा सकते क्योंकि ऐसा संयोग तो कृपा से ही प्राप्त होता है सत्संग में भगवान के जो भक्त हैं महत हैं उनकी कृपा से प्राप्त होता है तो अगर कोई श्री कृष्ण रूप का ध्यान करने लगे अगर मन भगवान के चरणों में चला जाए तो वो एक ऐसा रस है यानी भगवान की कथाओं का रस कानों को अगर मिल जाए आंखों को अगर भगवत रूप का दर्शन हो जाए चाहे शिव विग्रह के रूप Hmm? तो वो एक ऐसा रस है भगवत प्रसाद भगवान को अर्पित पुष्प माला इत्र आदि की सुगंध ये जो रस है ये ऐसा है कि इसे पा करके फिर कुछ और पाने की तमन्ना नहीं रहती इस दिल में फिर अगर कुछ पाना चाहता है ये हृदय तो बस वही कृष्ण रस वही भरपूर पाना चाहता है पाँचो इंद्रियों से पाना चाहता है लेकिन मन तो एक है ना और भगवान का जो रूप है रस है भगवान के जो शब्द हैं स्पर्श है, है सुगंध है ये सब कुछ ये इतने इतने मत्तता से भरे हैं ये इतने तृप्तिदायक शीतल हैं कि अगर किसी को इसका अनुभव हो गया तो वो पांचों इंद्रियों से इन पांचों रसों का भोग करना चाहेगा वो भी एक साथ जैसे कि श्रीमन महाप्रभु के साथ होता था भक्तों के साथ भी ऐसा होता है वो एक ही समय में भगवान की बंसी का भगवान की सुंदर रूप माधुर्य का उनके सुंदर अध्रामृत का उनके सुंदर स्पर्शामृत का हुँ? कथामृत का और उनके सुंदर सौरभ का भोग करना चाहते हैं लेकिन मन तो एक है एक साथ पांच जगह जा नहीं सकता है है ना तो सुख अगर है तो वो है श्री चरणों में और सुख कहीं नहीं है यकीन मानिए और ये बात अब समझ में आ रही है इंग्लाजी को जब वो ये कह रही हैं कि तुम जिस सुख के पीछे भागते थे धन के पीछे रति सुख के पीछे तो ये बताओ हे मन इतने विषय भोग मिले तुम्हें और इतने पुरुष भी मिले परंतु तुम्हें कुछ सुख मिला कितना मिला कितना मिला या तुम्हें लगा कि सुख मिला अगर ऐसा होता तो आज तुम इतने दुखी नहीं होते अरे इस बहुत एक जगत का कोई व्यक्ति किसी को क्या सुख देगा? कितना दे लेगा? जो स्वयं पैदा होता है और मरता रहता है, वो भला किसी को क्या सुख देगा? हम हैं भगवान के अंश, हमें चाहिए शाश्वत आनंद, शाश्वत सुख, लेकिन ये शाश्वत सुख तो कोई देवता भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो भी काल के गाल में पड सिर्फ एक भगवान है जो कालातीत हैं, जो, काला जो मायातीत हैं, बाकी सब काल के प्रहार के कारण पैदा होते हैं और समाप्त होते हैं। जिस समय महाप्रलय आ जाती है, उस समय स्वर्ग आदि समस्त लोक समाप्त हो जाते हैं, ब्रह्माण्ड समाप्त हो जाते हैं और देवी-देवता स्वर्ग में ही रहते हैं, तो फिर वो भी जो ह� तो काल का प्रहार बहुत तीव्र है, इससे कोई बच नहीं सकता है। तो ये देवता भी भला किसी को क्या संतुष्ट कर पाएंगे? यही बात पिंगला जी अपने आप को समझा रही हैं कि जो काल के द्वारा प्रभावित है, वो कभी भी किसी को सुखी नहीं कर सकता, वो सुख नहीं दे सकता, क्योंकि वो खुद अक्षय को प्राप्त है, परिणाम को प उसका भाव परिणाम को प्राप्त है यानी वो भी समाप्त हो जाएगा धीरे-धीरे उसका शरीर समाप्त हो जाएगा उसकी सुंदरता समाप्त हो जाएगी उसका सब कुछ समाप्त हो जाएगा उसका पैसा समाप्त हो जाएगा और जो सुख लेने के लिए बैठा है वो भी बड़ा कहाँ रहेगा तो शाश्वत सुख सिर्फ और सिर्फ एक ही हैं जो दे सकत कि जो भाग्यशाली व्यक्ति है, वो इनके चरणों का आनंद पाकर के इनके चरणों का सानिध्य पाकर के परमहंस हो जाता है। हुँ? उसे दुनिया की हकीकत समझ आ जाती है। वो समझ जाता है कि जब तक आपके पास यवन है, धन है, काम करने की ताकत है, आपकी पूछ है, तो ये सब आपके अपने हैं। जिस दिन इन चीजों ने साथ छ जिस दिन हमारी जेब खाली हुई, जिस दिन बुढ़ापा आया, जिस दिन बिमारियां लगी, उस दिन सारी सच्चाई सामने आ जाती है अपने संबंधियों की, हुँ? और अगर किसी ने सेवा कर भी ली, तो भी कब तक करेगा, कितना करेगा। हु? भगवान ही हैं जो साथ निभाते हैं अंत तक, शुरू से लेके अंत तक जीवन में जीवन के बाद हमेशा और कितने करीब रहते हैं आपने पिछली दफा सुना है पिंगला जी ने बताया कि हमारे हृदय में ही भगवान रहते हैं इतने करीब भला कौन रिश्तेदार रह सकता है वो जिसे हम कहें कि तुम मेरे दिल के चैन हो तुम मेर लेकिन कोई किसी के दिल में रह नहीं सकता है। ये सब कहने सुनने की बातें हैं, है ना? कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? कोई किसी का नहीं। जगत में झूठे नाते हैं, नातों का क्या? तो एकमात्र जो हमारे हैं, वो हैं हमारे ठाकुर। और हमारे जो ठाकुर, हमारे जो प्रभु, हमारे ईश्वर, ह धोखा नहीं देते। एक बार कोई हाथ बढ़ाता है, एक बार कोई कहता है प्रभु मैं आपके शनागत हुआ, तो वो उसे कभी नहीं त्यागते। याद रखिए।